महाभारत अश्वेधिक पर्व ओम श्री परमात्मे नम अश्वेध पर्व प्रथमोध्याय युधिष्ठिर का शोक मग्न होकर गिरना और धृतराष्ट्र का उन्हें समझाना नारायण नमस्कृत्या नरम चरहोत्तम देवी सरस्वती जय मदेर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अर्थात उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन अर्थात उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय अर्थात महाभारत का पाठ करना चाहिए वै सम्पाय चोदराष्ट्रम उताराकुलेन्द्र वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मे जय जब राजा धृतराष्ट्र भीष्म को जलांजलि दे चुके तब महा युधिष्ठिर उन्हें आगे करके जल से बाहर निकले उस समय उनकी संपूर्ण इंद्रियां शोक से व्याकुल हो रही थी उत्तरीय तो महाबाहकुलोचन पपातती रे गंगा या व्याध विध इव दिपह बाहर निकलकर कर विशाल बाहू युदेठिर गंगा जी के तट पर व्याध के बाणों से बिंधे हुए गजराज के समान गिर पड़े उस समय उनके दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी जग्राह भीम कृष्णित्रवृत्यनम कृष्ण परबार्धन उन्हें शिथिल होते देख श्रीकृष्ण की प्रेरणा से भीम से उन्हें पकड़ लिया तत्पश्चात सेना का संहार करने वाले श्रीकृष्ण ने उनसे कहा राजन आपको ऐसा अधीन नहीं होना चाहिए पुनः पुनः धर्मपुत्रं दृश पार्थिव वहां आए हुए समस्त भूपालों ने देखा कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर शोकात होकर पृथ्वी पर पड़े हैं और बारंबार लंबी सांस खींच रहे हैं तम दृष्ट दीन मनस गरेश्वर पांडव पा राजा को इतना और पांडव फिर शोक में डूब गए और उन्हीं के पास बैठ रहे राजा तो धृतराष्ट्र पुत्र शोका विपीडित वाक्य महाबुद्धि प्रज्ञा चक्ष नरेश्वर उस समय पुत्र शोक से पीड़ित हुए परम बुद्धिमान प्रज्ञा चक्षु राजा धित्राट्ठ ने महाराज से कहा उत्तिष्ठ कुर शार्दूल अनंतरम कार्यम अन छत्रधर्मेण कौंते अवधि तैयाँ कुंश के से, कुमार उठो और इसके बाद जो कार्य प्राप्त है उसे पूर्ण करो तुमने धर्म के अनुसार इस पृथ्वी पर विजय पाई है। पश्या भर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर अब तुम अपने भाइयों और सुहृदों के साथ मनोवांछित भोग भोगो तुम्हारे लिए शोक करने का कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता धनम् पृथ्वीनाथ शोक तो मुझको और गांधारी को करना चाहिए जिनके सौ पुत्र स्वप्न में प्राप्त हुए धन की भांति नष्ट हो गए अश्रुवा हित काम महात्मनः वाक्यानि वाक्याथा पर मिधुर्मती अपने हित महात्मा विधुर के महान वचनों को अनसुना करके आज मैं दुर्बुद्धि दुर्बुद्धिधृतराट्र अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ उक्तवान जन्म धर्म आमा दिव्य दर्शन दुर्योधनापराधे न कुलं ते स्वस्थ चय दीक्ष थे राजन कुलश्य कुरता में दिव्य दृष्टि रखने वाले धर्मात्मा विदु ने मुझसे यह पहले ही कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से आपका सारा कुल नष्ट हो जाएगा यदि आप अपने कुल का कल्याण करना चाहते हैं तो मेरी बात मान लीजिए इस मंदबुद्धि दुष्टात्मा राजा दुर्योधन को मार डालिए कर्णस्य कर्णश्शक्निश्चव नयन पश्यत कर दूत संघातम्य अप्रमादेन नारय कर्ण और शुक्न को इससे कभी मिलने न दीजिए आप पूर्ण सावधान रहकर इन सबके दूत विषयक संगठन को रोकिए अभी से राजान धर्मात्म युधिष्ठि सपा स्थिति वसी धर्मात्मा राज्य पर अभिषिक्त कीजिए वाले हैं। इस का पालन करेंगे। स्वापार्थिवा। पुत्री भूत स्वयं राज्यम प्रति गृह स्व पार्थिव नरेश्वर यदि आप कुंती पुत्री युधि को राजा बनाना नहीं चाहते तो स्वयं ही मेठ बनकर सारे राज्य का भार स्वयं ही ले रही है समम सर्वेश भूतेसु वर्तमान न राधिप अजीवंत सर्वे ताम ज्ञातो भ्रातृभिह महाराज आप सभी प्राणियों के प्रति समान बर्ताव करें और सभी सजातीय मनुष्य अपने भाई बंधुओं के साथ आपके कर जीवन निर्वाह करें दुर्घ दर्शि दुर्योधन कुंती कुंतिनंदन दुर्दर्शी विदुर के ऐसा कहने पर भी मैंने पापी दुर्योधन का ही अनुसरण किया मेरी बुद्धि निरर्थक हो गई थी धीरस्य अश्रुवा तीर मधुराण्य महदुख निम्न शोक सागरे धीर विदुर के मधुर वचनों को अनुसुना करके मुझे यह महान दुख रूपी फल प्राप्त हुआ है मैं शोक के महान समुद्र में डूब गया हूँ वृद्धो ही तेज्य पितर पश्य नो दुखित तो नृप न सोचित नरेश्वर दुख में डूबे हुए हम दोनों बूढ़े माता पिता की ओर देखो तुम्हारे लिए शोक करने का मैं नहीं देख पाता महाभारते आश्वेधिक परमढ़ी अश्वेध परमढ़ी प्रथम इस प्रकार श्री महाभारत अश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अश्वमेध पर्व में पहला अध्याय पूरा हुआ